श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। श्री श्री ब्रह्मा, कृष्ण गुरुर्ब्रमा गुरु गुरर्देव महेश गुरुसाक्षात्म ब्रह्म तस्म श्री गुरवे नमः। तस्म श्री गुरवे नमः। यह जीव देह में कैसे प्रवेश करता है ये चौथे प्रश्न का चिंतन था और ये जीव देह से वापस निकल कैसे जाता है इस पर हमने कल चिंतन किया यथा सौम्य वयांशी वासोवृक्षम संप्रदिष्ठन थे एवं हवाई तत्सर्वम परम आत्मनि संप्रदिष्ठ थे जिस प्रकार से पक्षी अपने अपने पेड़ पर वापस चले जाते हैं शाम होने के बाद उसी प्रकार से जब इस जगत में अपना काम हो गया पूरा दिन भर का काम हो गया शाम आ गई खाया पिया और सोने के लिए चले गए तो उस समय ये सब हमारे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय मन इत्यादि ये कहा चले जाते हैं देखो तो उन्होंने बताया कि विषय विशे, विषयों की तन्मात्रा माने शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये तन्मात्रा है ये किसके गुण है ये पांच महाभूतों के गुण है आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इनको ग्रहण करने के लिए इंद्रिय क्या है इंद्रिय है श्रवण शक्ति और त्वेंद्रीय स्पर्श शक्ति फिर द्रुक शक्ति, फिर घरण शक्ति और फिर रस शक्ति इन को लेकर के ये संपूर्ण जगत का व्यवहार अनुभव होता है तो जब व्यक्ति सोता है तो एक के बाद एक मानो अंदर खींच लिया और ये सब का सब परे ब्रह्मणी परमात्मा में वापस लौट के आते हैं। देखो इस प्रक्रिया को जो सूक्ष्मता से रोज सोते समय थोड़ा ध्यान दे सोते हमारे क्या कर रहे हैं तो पहले हमने अपने आप को दुनिया से लपेट करके वापस बुला लिया और फिर कमरे में गए दरवाजे खिड़की बंद कर दी लाइट ऑफ कर दिया रजाई के नीचे घुस गए और फिर आखिरी में जाकर के धीरे धीरे जो मय है ये मय कौन है इसमें बताया यह ऐस ही दृष्टा स्प्रष्टा श्रोता घाता रसयिता मनता बोधा करता विज्ञानात्मा पुरुष तो यह जो मय था जो देखने वाला था स्पर्श करने वाला था सुनने वाला था और सूंघने वाला था रस का रसपान करने वाला था मनता मनन करने वाला था बोधा जानने वाला था कर्ता कर्तृत्वाभिमानी था और ये सबको मय मय के रूप में धारण करने वाला ये जो पुरुष है इस पुरुष को यहां जीव कहा है तो यह परे अक्षरे आत्मनि संप्रदिष्ठते फिर वो सब का सब अपने आप में वापस आ जाता है देखो ये क्रिया रोज होती है और जब हम जगते हैं तब क्या होता है एकदम उल्टी तरह से सबसे पहले अपना भान होता है उसके बाद कितना बजा काल उसके बाद हम कहा है देश फिर हमको क्या करना है कर्तृत्वाभिमानी उसके लिए सब पूर्जी ठीक है इंद्रिय और उसके पश्चात फिर हमने सुनना बोलना इत्यादि सब प्रारंभ कर दिया और फिर दिन भर करे सब थक गए फिर वापस आ गए धीरे धीरे धीरे धीरे फिर अपने आप में वापस आ जाते हैं तो जैसे छोटे बच्चे आपने देखा होगा ये बबल गम खेलते हैं ना मुख में बबल गम डालते हैं चबा चबा करके फिर उनको मूड आया तो उसको बुब करके एक बड़ा बबल बाहर निकालते हैं और उसके बाद उनका मूड खत्म हो गया फिर उसका अंदर खींच लेते हैं इसी प्रकार से हमारे कन्हैयालाल बबलू है निकालते हैं दुनिया को और फिर वापस ले आते हैं इसी को भगवद गीता में कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि मध्यानी भारत अव्यक्त निधना तत्व का परिदेवना इसमें किसका नाश हुआ देखो महाराज परे आत्मने ने इसी तत्व को पहचानना इसके लिए ये जीव का प्रसंग शास्त्रों में आता है देखो विराजी भगवान तो जब तक हमारे मन में ये बात रहेगी कि मुझे कुछ करना है कुछ प्राप्त करना है तब तक के हम अपने स्वरूप में निष्ठा नहीं कर सकते देखो एक सिंपल बात है उदाहरण के लिए समझो मुझे कुछ काम करना है दुनिया में भले अपना ना हो दुनिया का हो देखो किसी भी बाबा जी को किसी भी समाज ने ये नहीं कहा कि हॉस्पिटल खोलो बताओ कौन सा समाज कौन से बाबा जी के पास गया और कहा कि महात्मा जी हॉस्पिटल खोलो कोई नहीं कहता एक बार एक दो सज्जन हमारे पास आए और हमको कहते हैं, स्वामी जी आप स्कूल क्यों नहीं खोलते हमने कहा हम क्यों खोल, स्कूल खोले बोले नहीं नहीं नहीं देखो सभी महात्माओं ने स्कूल खोली है हमने कहा उनके पास जाओ वो और खोलेंगे हम नहीं खोलेंगे बोले कारण क्या कारण बताऊं बोले हाँ बताओ बच्चे तुम पैदा करो स्कूल में खोलू कोई बेवकूफ हो गया मैं जब तक आप कोई दुनिया में कुछ करना है तब तक के प्रभु का दर्शन असंभव है देखो महाराज आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास इसीलिए जब तक के ये मैं मैं मैं बचा हुआ है ये करना है वो करना है तब तक के हम अपने स्वरूप में वापस लौट के नहीं आते और इसके पश्चात आगे कहते हैं परम एवा अक्षरम प्रतिपद्य ते सो हई तट अशरीरम अलोहितम शुभ्रम अक्षरम वेदय यस्तु यु सौम्य सर्वज्ञ सर्वो भवती तदेश श्लोक इस प्रकार से जो परम एवं अक्षरम प्रतिपद्यते, जिसने अपने इस अक्षर तत्व को प्राप्त कर लिया है ध्यान से सुनना यह प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है यह प्राप्त से प्राप्ति है देखो कई बार ऐसा होता है ना कि गले में माला डाल दी और सो गए दोपहर को और माला पीछे चली गई और फिर ढूंढ दे कहा गई माला कहा गई माला कहा गई माला सबको परेशान किया और फिर छोड़ो अब जाकर के मुंह धो लेते हैं और मुंह धोने के लिए नीचे झुकी तो माला सामने आ गई आहा मिल गई तो कभी वो खो गई थी क्या बहुत सरल बात है आदमी पति बन सकता है पति आदमी नहीं बन सकता इसलिए कि वो ऑलरेडी आदमी है हमको परमात्मा बनना नहीं है ब्रह्म बनना नहीं है हम है देखो एक बहुत बड़े महात्मा हो गए बंबई में हमारे बंबई को लोग माया नगरी कहते हैं लेकिन हमारी बंबई असल में ब्रह्म नगरी है जितने सत्संग बंबई में डेली होते हैं उतने सत्संग हरिद्वार ऋषिकेश में भी नहीं होते डेली तो वहां एक महात्मा हो गए उनका नाम था निसर्गदत्त महाराज पान बिड़ी की दुकान थी उनकी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे विश्व के सब लोग धक्के खा खा के खा खा के उनके चरणों में आ जाते थे और एक छोटे से दस बाय दस के कमरे में गिरगाव में वो रहते थे बीवी बच्चे पोते नाते सब बिल्कुल छोटे से कमरे में रहते थे तो वहां के लोग कहते महाराज जी देखो उन्हें जगह कम हो रही बैठने के लिए जगह नहीं है बोले खड़े हो जाओ बोले खड़े होने के लिए जगह नहीं है बाहर जाओ बाहर भी जगह नहीं है तो आओ मत लेकिन आप आश्रम क्यों नहीं बनाना चाहते बोले नहीं माने नहीं देखो कुछ नहीं बनाया उन्होंने तो उनका सिद्धांत तो देखो क्या है उन्होंने कहा मैं दुकानदार हूं हर एक दुकानदार झूठ बोलता है क्योंकि उसको उसको, उसको लाभ लेना है ना बिना झूठ बोले लाभ नहीं होता देखो हमको इसीलिए लाभ होता है हम झूठ बोल रहे हैं आपको मालूम है नही झूठा किसको कहते हैं चम्मच को मुख में डालो तो उसको हमारी जीव रसनास्पर्श करती है जिसको रसनास्पर्श करती है वो झूठ हो जाता है बोलते किससे हो आप तो जो आदमी बोलता है वो सब झूठ है जिसके बारे में बोल रहा है यदि परमात्मा वाणी इंद्रिय, मन बुद्धि का विषय नहीं है उस परमात्मा के बारे में बोलो तो झूठ ही है ये जगत यदि मिथ्या है इस मिथ्या जगत के बारे में आप कुछ भी बोलो तो झूठ ही है देखो तो क्या करे मौनम व्याख्या चुप हो जाओ <laughs> तो उनका सिद्धांत तो देखो वो कहते थे मैं दुकानदार हूं झूठ बोलता हूं तभी फायदा होता है अब ये महात्मा ने एक ही बार उन्होंने अपने जीवन में सत्संग सुना बोले इस महात्मा ने पहली बार सुना बताया कि तुम साक्षात ब्रह्म हो उन्होंने यदि ये, ये कहा होता कि मैं ब्रह्म हूं तो उसमें कुछ लाभ हानि की बात है ये बड़े महात्मा है नमस्कार करो दक्षिण कुछ फायदा हो जाएगा तो समझ में आता है लेकिन इन्होंने यह कहा कि तुम साक्षात ब्रह्म हो तो यह झूठ बोल के उनको क्या मिलेगा तो यह सच होना ही चाहिए अब देखो हम जो आपको कहते हैं आप आदमी हो पति बने हो ये जो बनावटी है ये दुखी है जो असली है वो दुखी नहीं है कितनी सहज साधना है जितना समय एक पत्नी को स्त्री होने में लगता है जितनी साधना एक पत्नी को स्त्री होने में लगती है उतना हमको अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करने को लगता है इसीलिए ये जो दुनियादारी का धंधा है ना उसको ज्यादा सीरियसली मत लेना ये दुनिया हमेशा ऐसी रही है कुछ भी नया नहीं है या फिर किस लिए जी रहे टाइम पास करने के लिए और कुछ नहीं है आप जब टाइम पास का सिद्धांत तो पकड़ लोगे ना आप काल के परे चले जाओगे उदाहरण बताते हैं आपको गीता में आता है भगवत गीता का श्लोक है सुख दुखे समय कृतवा लाभा लाभ जया जय नैवम पापम अवापससी यह श्लोक है इसमें टाइम पास का सिद्धांत है कैसे एक उदाहरण से समझ लो हमेशा की तरह हमारे प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट के अनुसार हमको किसी का खाना खाने के लिए जाना पड़ा वहां जब गए तो वो अम्मा कहा कि स्वामी जी अभी टाइम लगेगा पंद्रह बीस मिनट मेरे कोई बात नहीं मैं अखबार पढ़ता हूँ तो उनका एक पुत्र था आठ साल का बोले नहीं नहीं अखबार मत पढ़ो अब उसके नमक खाना है क्या उसके झगड़ा करा ठीक है रख दिया मैंने बोले चलो हम कैरम खेलते हैं हमने कहा यार मुझे वो फालतू का गेम नहीं आता आई डोंट नो हाउ टू प्ले बोले मैं सिखाता हूं अब उसके साथ बैठे और वो बड़ा उस्ताद था धड़ाधड़ लिए जा रहा है फिर मैंने कहा मैं भारतीय हूं जुगाड़ टेक्नोलॉजी का आह्वान किया और जब खेलने के लिए बैठे तो उसका हम ध्यान हटाते ये फोटो किसका है यार जब उधर देखते है तो दो चार लेकर के डाल दिए <laughs> देखो भारत के संविधान का सिद्धांत आपको पता है क्या यू आर ए थीफ इफ यू आर प्रूड इफ यू आर नॉट प्रूड यू आर नॉट ए थीफ चोरी करना पाप नहीं चोरी करके पकड़े जाना वो पाप है देखो भारतवर्ष में जीना है तो ये सिद्धांत समझ लो देखो जो पहला भारत था जिसमें त्यागी लोग थे आ, भग, भगत सिंह जी उसके बाद महात्मा गांधी और फिर उसके पश्चात गोखले तिलक उन सबको भूल जाओ आज के भारत में रहना है तो आज के जो नेता है उनका आदर्श रखो खूब पैसे खा जाओ और डट के आ जाओ फिर चुन करके भी जी पाओगे तो उन्होंने कहा कि खेलो हम खेल रहे और दो तीन बार किया चौथे बार पकड़े गए फिर वो चिल्लाने लग गया मम्मी मम्मी स्वामी जी से चीट अने यार झगड़ा मत करना फिर से शुरू कर दिया अब नहीं करूंगा मैं फिर से शुरू किया वही टेक्नोलॉजी से मैं उसको जिता रहा था उतने भी उसके महाने कहा स्वामी जी खाना था यार हमने छोड़ी यार चलो खाना खाते बोले नहीं अब तो खेलना ही पड़ेगा अब तो मैं जीत रहा हूं अब ध्यान से सुनो उस बालक के लिए जीत हार एक इशू था मेरे लिए जीत हार इश्यू नहीं था क्यों कि खाना जब तक नहीं मिलता तब तक के टाइम पास करना है देखो मौत जब तक नहीं आती तब तक जीना है तो कैसा जीना है भगवान के शब्द है जया जयो जीवन में कुछ करो तो कभी जय होगा कभी पराजय होगा जय हो गया तो लाभ है पराजय हो गया तो हानि है लाभ हुआ तो सुख है हानि हो गई तो दुख है ये तीन जोड़े सुख दुखे समय कृतवा लाभा लाभो जया जयो इन तीनों के प्रति यदि समत्व का भाव रहे ततो यो युजस्व फिर जीवन को डटके जियो पापम अवापी फिर आपके जीवन में कोई भी मन पर संस्कार निर्माण नहीं हो पाप का तात्पर्य अपने मन पर एक भी संस्कार निर्माण न होवे देखो संस्कार दो प्रकार के होते हैं बुरे और अच्छे दोनों संस्कार निर्माण न होवे यह है टाइम पास का सिद्धांत देखो बहुत सरल है अध्यात्म इतना सरल है लेकिन हमको इसलिए समझ में नहीं आता कि हम टेढ़े हैं एक दिन मुझे ये पूछा था स्वामी जी आप भगवान कृष्ण के इतने भगत हो आपका यह भगवान तीन जगह टेढ़ा क्यों है हमने कहा देखो एक यदि टेडी लाइन हो उसके बगल में सीधी लाइन खींचो तो उसका टेढ़ापन ज्यादा ही खलता है ना यदि एक टेढ़ी लाइन हो उसके बगल में दूसरी पैरल टेढ़ी लाइन हो तो डिजाइन हो जाता है हम लोग इतने टेढ़े हैं कि हम में सौंदर्य डालने के लिए कन्हैया टेढ़े बन गए वो टेढ़े नहीं है देखो संतो आपकी दृष्टि में परिवर्तन आना यही अध्यात्म है तो परमेवाक्षरम प्रतिपद्य जो इस तत्व को पहचान लेता है उसकी क्या स्थिति है तद अच्छा अच्छा माने वह छाया छायान है छाया हीन का तात्पर्य अब वह अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार नहीं करता माने शादी के बाद भी खुश है देखो आदमी शादी करता है खुश होने के लिए क्या होता है वो डिफरेंट इश्यू है तो यह छाया हीन अछायम उसके बाद अशरीरम फिर उसको ये स्थूल देह का कोई भी बंधन नहीं देखो अशरीरम फिर अलोहितम अलोहितम का तात्पर्य है ये दुनिया के रंग जो है पीले नीले काले भगवान कहते हवाई तत् सर्व ऐसा विनिर्मुक्त अच्छायम तमोवर्जितम इसका अंतकरण में अब कोई भी इच्छा ऐणा मानी इच्छा कोई भी इच्छा बाकी नहीं केवल तीन इच्छाएं होती है मनुष्य की लोके शा स्वर्ग में जाने की स्वर्ग में जाना हो तो पुत्र चाहिए पुत्री से नहीं होता इसीलिए पुत्र शणा पुत्र पैदा करना है तो शादी करनी है शादी करनी है तो पैसा चाहिए इसीलिए लिए ये तीन प्रकार के एशन आए इसके अंतकरण से हमेशा के लिए मिट गई देखो ये अपने अनुभव का विश्लेषण करें गहरी नींद में हमको एक भी इच्छा नहीं होती इसीलिए हम गहरी नींद में खुश रहते हैं भगवद गीता कहती है या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागर्ति संयमी देखो जो संयमित पुरुष है इस जागृत अवस्था में जीते हुए भी एकदम निद्रालुवत जैसे सो रहा है तो सोता हुआ आदमी कैसा है जो सामने उसको दिख, देखता नहीं इसी प्रकार से ये जीवन मुक्त पुरुष इस द्वैत के जगत में रहते हुए भी द्वित के द्वारा प्रभावित नहीं होते इसीलिए सर्व ऐशराय विदुभुक्ता अच्छायम तमो वर्जितम उसमें अज्ञान का नामो निशान नहीं अशरीरम नाम रूप सर्व उपाधि शरीर वर्जितम फिर इसमें किसी प्रकार के नाम रूप की उपाधि नहीं देखो संतो ये सूक्ष्म बात है गलत समझोगे तो परेशान हो जाओगे जगत माने नाम रूप दो ही शब्द है नाम और रूप अगले मंत्र में इसका और विस्तार होगा नाम रूप को हटा दो आपका मन परमात्मा में मिल जाएगा रूप माने आकार नाम माने शब्द या तो शब्द के अभाव को विषय बनाओ या तो आकार के अभाव को विषय बनाओ वाक्य सुधा नाम का एक विद्यारण्य स्वामी का ग्रंथ है उसमें इसके आधार पर छह प्रकार की समाधियों का अभ्यास बताया है उसमें कहते हैं दृश्यनुविध सविकल्प समाधि और दृश्यनुविध्य निर्विकल्प समाधि फिर शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि शब्दानुविद्ध निर्विकल्प समाधि देखो तो उसमें बताते हैं समझो आपको दृश्य अनुविध सविकल्प समाधि का अभ्यास करना है तो क्या होगा उदाहरण के लिए आप एक अंधकार वाले कमरे में बैठ जाओ माने लाइट ऑफ कर दो चारों तरफ से अब लाइट ऑफ हो गई दिखता कुछ है नहीं आंखों को खोलो आंखें खुली है माने देखना चालू है देखने के लिए कुछ है ही नहीं इसीलिए देखने वाला पैदा नहीं हुआ तो क्या अनुभव है वो देखना हो रहा है लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ इसी को कहते हैं दृश्युविदिकल्प समाधि हम लोग इसका अभ्यास करते हैं कई बार अपने ही मूड में होते सामने से आकर के कहता है सामने जी नमस्ते और आप कई दूसरे इसमें सोचे फिर देखो हमने आपको नमस्ते किया आपने हाँ भी नहीं कहा अब वो दृश्यानुविद संविकल्प समाधि में थे देखो उसी प्रकार से विद्या सविकल्प समाधि साइलेंस को विषय बनावे इसका ट्राई करना संतोष बहुत सूक्ष्म महत्व की साधना है जब आप वॉक को जाते हो ना उस समय किसी को साथ में लेके मनाके अकेले जाना, जाना वॉक को जाने के लिए और जाते समय यही अभ्यास करना है कि हम अपने आप से नहीं बोले कर्मेंद्रिय का त्याग और हम शांति का श्रवण करें ज्ञानेन्द्रिय का त्याग अभी ट्राई करो शांति को सुनो और अपने आप से मत बोलो हमने किसी भी आलम आलंबन का आधार नहीं लिया है कोई आडंबर नहीं है इसमें कुछ प्राप्ति भी नहीं है इसमें कुछ हानि भी नहीं है देखो इसलिए कहते हैं यह अशरीरम नाम रूप वर्जितम शरीर उपाधि वर्जितम बहुत सरल साधना है यह कठिन नहीं है यत एवं अतः शुभ्रम शुद्धम और इसीलिए आकार में विकार आ सकते हैं निराकार में विकार नहीं आ सकते शब्द में अपशब्द हो सकता है शब्द अनेक हो सकते हैं, शब्द का अभाव शांति एक है देखो ये अनेकता से निकल करके एक में निष्ठा प्राप्त करना यही अध्यात्म है शुभ्रम शुद्धम सर्व विशेषण रहित अक्षरम सभी प्रकार की विशेषताओं का त्याग कर दिया इसका अनुभव हम सुषिप्त अवस्था में करते हैं सुषिप्त अवस्था में सभी विशेषा विशेषताओं का त्याग कर दिया तत् तत्पनिषद कहती है तत्र माता अमाता भवती तत्र पिता अपिता भवती में हम हाँ मां नहीं बाप नहीं भाई नहीं बहन नहीं पिता नहीं पुत्र नहीं स्त्री नहीं पुरुष नहीं उस समय केवल हम होते हैं यह जो सामान्य सत्ता है यह अपना स्वरूप है देखो, जागृत अवस्था में इसको समझना हो तो सामान्य सत्ता आदमी और विशेष सत्ता भाई पुत्र पिता पति फादर इन लॉ सन इन लॉ ये विशेषता आ गई और ये जो विशेषता युक्त सत्ता है इसी में सब संसार है निर्विशेष सत्ता में कोई संसार नहीं इसलिए लोहितादि सर्व गुणवर्जितम युद्धम सर्व विशेषण रहित अक्षरम सत्यम पुरुषाख्यम यह जो सत्य है यही अपना वास्तविक स्वरूप है पुरुष शब्द का अर्थ दो प्रकार से बताते हैं एक कहते हैं पूरी शयनाथ पुरुष माने देह नव द्वारे पूरे देव कुर्वन्ना कारण तो ये देह में प्रकट हो रहा है लेकिन यह देही नहीं है फिर क्या है कहते कहती पूर्णत्ष जितना देह में उतना मात्र नहीं है अत्यतिष्ठ दशांगुलम देखो संतोष जैसे आकाश क्या है आकाश माने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इनका जोड़ कर लो और जो कोने की दिशा है आग्नेय वायु नैत्य इत्यादि उनका जोड़ कर लो और ऊपर नीचे ऐसी दस दिशाओं के जोड़ को आकाश कहते हैं क्या आकाश उससे परे है इसी प्रकार से हमारा जो स्वरूप है इस सभी चीजों के परे है सत्यम पूर्णत् पुरुषा अप्राणम इसमें किसी प्रकार का जीव भाव या क्रिया नहीं है शांतम एकदम शांत है ये शांति कैसी है जिसमें विक्षेप विक्षेप निर्माण नहीं करते और शांति शांति निर्माण नहीं करती शांतम सभा यम अजम सभा अभ्यंतरम अजम ध्यान से सुनना संसार शुरू होता है जब इस भ्रांति को हम सत्य समझने लग जाते हैं मैं देह के अंदर हूं दुनिया बाहर है ये अंदर बाहर का जो कंसेप्ट है इसी को संसार कहते हैं अंदर बाहर के कंसेप्ट को हटा दो गहरी नींद में हम देह के अंदर होते हैं कि बाहर होते हैं कमरे के अंदर है कि बाहर है थिंक और ये अंदर बाहर का कंसेप्ट निर्माण होता है किसी संदर्भ से हम इस कमरे के अंदर है हमारी कार कमरे के बाहर है तो हमारा संदर्भ क्या है दीवाले, फिर का हमारी कार इस कंपाउंड के अंदर है दुकाने बाहर है वहां से रेफरेंस क्या है इस बिल्डिंग की जो बाउंड्री वाल है वो रेफरेंस है ये सभी रेफरेंस निकाल दो तो इसी प्रकार से हमारा रेफरेंस देहात्म भाव है जब तक के देहात्म भाव होगा तभी तक पापो हम पाप हम देखो सब आभ्यंतरम बाहर अंदर का इसमें कोई भेद नहीं है देखो एक एक्सपेरिमेंट करो आप सब हमको देख रहे हैं, अब ये बताओ आप हमको कहां देख रहे हैं मैं जहां बैठा हूं वहां देख रहे हैं या आपके अंदर देख रहे हैं करो चिंतन कहा देख रहे देखो महाराज खूब चिंतन करो हमको लगता अंदर देख रहे गलत तो बाहर देख रहे गलत फिर क्या ठीक है आप हमको नहीं देख रहे प्रतिबिंब को देख रहे हैं देखो महाराज हमको आप नहीं देख सकते लेकिन क्या भ्रांति है मैंने उसको देखा मैं उसको जानता हूं इस भ्रांति से मुक्ति जब होती है ना तब ये शब्द समझ में आता है सभा या भ्यंतरम अजम अजम माने जिसका जन्म नहीं हुआ एक एक शब्द ध्यान की प्रक्रिया है देखो किसी को अपने जन्म का अनुभव है क्या किसी को नहीं एक बार हमें हॉस्पिटल में गए थे मैटर्निटी वार्ड में किसी कारण से हमारे एक मित्र थे उसका वो नर्स के साथ तो तू मैं में हो गई तो नर्स एकदम झल्ला गई बोले आप यदि अंदर आओगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और उसको बाहर हटा दिया उसने मुझे फोन किया स्वामी जी ये परेशानी है अब आओ कुछ करो तो मैं गया वो नर्स की भाषा में बोल सकता था तो मैंने उसकी भाषा में बोलना शुरू कर दिया फिर मैंने कहा ऐसे बोले उसको तो अंदर नहीं आने देंगे अगली बात करो हमने कहा फिर मैं क्या बोले आप आके देख लो मैंने वो बच्चा उसका मुझे क्या लेना देना है बोले नहीं, नहीं नहीं आप देख सकते उसको नहीं आने देंगे तो हमारे मित्र ने कहा स्वामी जी आप देख के आओ कम से कम मैं गया अंदर में तो पहली बार मैं वो मैटर्निटी वार्ड में लाइफ में गया और आखिरी बार और मैंने बोला वो जो अम्मा सो रही है ना उसका बच्चा चाहिए तो उसने देखा उसका नंबर चार फिर ढूंढ के निकाला चार सौ ये बच्चा उसका है और देखने के पश्चात मैंने बोला कि अम्मा थैंक यू वेरी मच अब मैं ये काम हो गया मेरे जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए पूछना चाहता हूँ इसका जन्म कितने बजे हुआ बोले बारह बजकर अट्ठाईस मिनट पर धन्यवाद अब ये टॉपिक खत्म हो गया गुस्सा मत करना बोले नहीं नहीं बोलिए आप हमने कहा आपने एग्जैक्टली कैसे जाना बारह देख रही थी कब आया बाहर कब आया बाहर तो जब बाहर निकलना शुरू होता है तब जन्म है कि जब पूरा फट से बाहर निकलता तब जन्म है और बारह बजकर अट्ठाईस मिनट कैसे हुए बोले हम आपको सच सच बताए बोले हम यदि लोगों को बताया ना साढ़े बारह बजे हुआ तो कोई नहीं मानता हमको ऑट फिगर करनी पड़ती है आप देखेंगे जितने भी जन्म होते हैं वो हमेशा ऑट फिगर होते है नौ मिनट पर अरे ये तरीके तो एक मिनट इधर उधर हो गया तो ना तो हमको जन्म का अनुभव है ना किसी और को है ना हमारे बढ़ने का अनुभव है ना हमारे मृत्यु का अनुभव है ना हमारे अभाव का अनुभव है और फिर भी हम मरने से डर रहे हैं मर के दिखाओ आज तक कोई मरा नहीं देखो इसीलिए अमन हा अगोचरम जो किसी भी प्रकार से इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता और वेदयते यते यस्तु यु सर्वत्यागी ऐसा जो सर्व त्यागी है देखो सर्व त्याग का तात्पर्य छोड़ना कुछ नहीं है कन्हैयालाल कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज मामे कम चरणम रज छोड़ना कुछ नहीं है फिर अपना क्या है इसको ढूंढो पहले एक लड़की आके मुझे कहती है स्वामी जी तलाक तलाक तलाक हमने कहा महा माया तुमने मेरे से शादी कब करी थी तलाक मांग रही हो अच्छा शादी करनी पड़ती हाँ जी इसी प्रकार से आप किसका त्याग करोगे जो वस्तु आपकी होगी उसी का ना और ढूंढ जगत में क्या आपका है अपने देह से लेकर के कुछ भी जगत में अपना नहीं तो त्याग का अर्थ किसी वस्तु का त्याग नहीं करना त्याग का अर्थ इसको याद रखना इस जगत में अपना कुछ भी नहीं है तेन त्याग तेनाजी था इस त्याग की भावना से रह करके आत्मा था अपनी रक्षा करो देखो महाराज ये बात समझ में नहीं आती बड़ा त्याग कर देते हैं हमने त्याग कर दिया कपड़ों का हम अभी खाना नहीं खाएंगे उससे कुछ नहीं होता देखो ये खाने के सिद्धांत आपको बताएं हमारा सिद्धांत क्या है सिद्धांत हमारा ये है, पेट भर के रखो दिमाग खाली रखो ये उपवास करने वाले जो होते हैं ना ये पेट खाली रखते दिमाग भर के रखते हैं अब क्या खाएंगे एकादशी के दिन अरे यही विचार करना है तो खा लो नहीं सीधा तो जो खाना पेट में जाना है वो दिमाग में जाता है देखो इसलिए यहां वेदे सर्व त्यागी तो जिसने इस प्रकार से दुनिया का त्याग कर दिया है वो जहां गया अपना ही है निकल गए तो छोड़ दिया अब देखो यही अपना स्वरूप है करना कुछ नहीं है हमारा बचपन का हमने त्याग नहीं कर दिया जवानी का त्याग कर दिया मध्यवय का त्याग कर दिया बुढ़ापे का त्याग कर दो के त्यों हम आपको मरने नहीं देंगे और जीने भी नहीं देंगे <laughs> देखो आज तो सर्वत्यागी में सर्वज्ञ वही सर्वज्ञ है तेना अविदितम किंच न संभवती वो सब जानता है सब जानता है माने जैसे हम इस देहा में सब जानते हैं हमको किसी और को नहीं पूछना पड़ता यार मेरे कमर में दर्द है क्या जरा देखना नहीं हम जानते तो पूर्वम अविद्या असर्वज्ञम आसित पुनः विद्या विद्यापन अविद्यापन है सर्वभौती तथा पहले हमने यही समझ रखा था कि हम केवल एक देह मात्र है अब अपने स्वरूप में स्थिति हो गई तब पता चलता है कि ना कुछ अपना है ना कुछ पराया है इस प्रकार से सार्वात्म भाव से यह संत रहने लग जाता है तथा तस्मिन तस्थ श्लोको मंत्रो भवती संग्रह कहा इसके पश्चात यह जो आखिरी का श्लोक है इसी अर्थ को उपसंहार करने के लिए कहते हैं विज्ञानात्मा सह वेद देव सर्व जिसने इस विज्ञानात्मा जीव को सभी इंद्रिय इत्यादियों के साथ प्राणा भूता ने संप्रतिष्ठ ये सब के सब जहां निवास करते उसको जिसने पहचाना है वही तद अक्षरम वेद ये यस्तु सौम्य उस अक्षर तत्व को जिसने जाना है सहा सर्वज्ञ सर्वम एव आविशेषेति वही व्यक्ति सर्वज्ञ है और वही सर्वरूप है माने ज्ञाता और होना ये भेद समाप्त हो गया है इस प्रकार से यह चतुर्थ प्रश्न में जीव की कहानी बताई कि जीव नाम की वस्तु नहीं है केवल परमात्मा मात्र है ये इसका तात्पर्य है इसके पश्चात अथनम शैभ्य सत्य काम प्र सो हव तद भगवन मनुष्यु प्रायानम ओंकार अभिध्या कतम वाव स तेल लोकम जयती अब शैभ्य सत्य काम ने प्रश्न पूछा अथ इधानीम अर्थे परापर ब्रह्म प्राप्ति साधन ओंकार से उपासना प्रश्न आरभ थे इस जगत की और उस जगत की उपलब्धि के लिए ओंकार को ओम को साधना का एक बड़ा आलंबन बताया है हम सभी जानते हैं ओम के बारे में हर मंत्र के पहले ओम कहते हैं ओम भू स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो इस शैव्य सत्य काम ने यह सुना था कि जो व्यक्ति मरने दम तक के ओम का ध्यान करता है उसको क्या मिलता है वो कौन से लोग को प्राप्त हो जाता है जैसे राम की भक्ति करने वाले साकेत में चले जाते हैं कृष्ण की भक्ति करने वाले गोलोक में चले जाते हैं इसी प्रकार से ओम यह तो निर्गुण निराकार है इसकी साधना उपासना करने वाले ये कौन से लोग को प्राप्त हो जाते हैं यह प्रश्न इस शैव्य सत्य काम ने पूछा सचिद वही भगवान मनुष्यु मनुष्यण मध्य तद अदुतम इव प्रायांत मरणातम याव जीव इति अभिध्या अभिमुखे न चिंतित ये तो बड़ी वैसे रेयर बात है कहते है अद्भुतम एवं कोई नहीं करता ऐसा एका हाँ जी कोई कर रहा हो प्रायणान्तम मरणांतम मरते दम तक के ओम का चिंतन कर रहा हो देखो ओम का जब करना अलग है ओम का चिंतन करना अलग है जब करोगे तो केवल शब्द होगे ओम ओम ओम ओम ओम ओम उसे कुछ नहीं होगा देखो तो उसका चिंतन करना है अभिध्या अभिमुखे ना चिंतित चिंतन करता है कैसे चिंतन करता है चिंतन की प्रक्रिया बताते हैं बाह्य विषय उपहृत करता भक्तिया ब्रह्म भाव ओंकारे आत्म प्रत्यय सन्तान अविच्छेद भिन्न जातीय प्रत्यन खिलीकृत निर्वातस्त दीपशिखा उपशम अभिध्यान शब्दार अभी ध्यान चिंतन का अर्थ क्या है अपने सभी इंद्रियों को इकट्ठा करके वापस बुला लिया और बाहर के विषयों का चिंतन छोड़ दिया उसके पश्चात भक्ति के द्वारा प्रेम के द्वारा इस ओम के चिंतन में लग गए कैसे लग गए कि ब्रह्म भावे यह ओंकार ही मैं हूँ उसके बाद आत्म प्रत्यय संतान अविच्छेद और फिर अपने होने का ये जो अखंड अनुभूति हैगा अनुभव है उसको कहीं काटना नहीं ध्यान से सुनना जागृत पुरुष केवल जागृत में ही उपलब्ध है स्वप्न पुरुष केवल स्वप्न में ही उपलब्ध है सुषुप्त पुरुष केवल सुषुप्ति में है समाधिस्थ पुरुष केवल समाधिस्त में है तो यह खंडित है कहते हैं अखंडित तो अखंड क्या है जो जागृत का अनुभव प्रकाशित करते हुए जागृत पुरुष नहीं बनता जो स्वप्न को प्रकाशित करते हुए स्वप्न पुरुष नहीं बनता जो नींद को प्रकाशित करते हुए सोता नहीं और जो समाधि को प्रकाशित करते हुए समाधि लगना टूटना जिसके जीवन में नहीं है वो अखंड संतत प्रत्यय देखो तो कहते हैं आत्म प्रत्यय संतान संतान अविच्छेदहा अब देखो इसका अखंड कहां है हमारा अनुभव जागृत आई चली गई हम जों कहते हो सपना आया चला गया हम जों कहते हो सुषुप्तियाई चली गई हम जो कहते समाधि लगी टूट गई हम जो कहते जागृत में कुछ करेंगे समाधि में कुछ करेंगे स्वप्न में कुछ करेंगे सुषुप्ति में कुछ करेंगे यहां ना करना है ना पकड़ना है ना छोड़ना है ना कुछ करना है अध्यात्म में नोइंग इज बीइंग जानना और होना एक है यह पुस्तक है एक स्टेप इसको मैं जानता हूं दूसरी स्टेप मैं पुस्तक नहीं हूं तीसरी स्टेप मैं ब्रह्म को जानता हूं मैं ब्रह्म नहीं हूं नहीं जिस ज्ञान में जानना और होना एक है उसको कहते हैं ब्रह्मानुभूति भेद नहीं रहता और इसीलिए उसमें कोई क्रिया नहीं है कोई प्रयत्न नहीं है तो भिन्न जातीय प्रत्यंतर खिली कृतः फिर जो अन्य की प्रतीति है उसको खिली कृत्य उसका त्याग कर दिया देखो जिस ध्यान से सुनना हमारे मन में विचार हमेशा अन्य के बारे में आते हैं जैसे आंखें केवल अन्य को देख सकती है स्व को नहीं देख सकती मन केवल अन्य का विचार कर सकता है स्व का विचार नहीं कर सकता और इसीलिए खिली कृत्य यह जो अनात्म प्रत्यय है उसको त्याग दिया फिर निर्वातस्थ दीपशिखा शिखा तो जैसे ये दीपशिखा है यहां यहां हवा नहीं चल रही कसके इसीलिए कैसे स्थिर है उसमें क्षमता है हिलने की यदि उसको हिला दे तो हिल रही है वो इसी प्रकार से ये जड़ समाधि नहीं है जड़ समाधि होती है ट्यूबलाइट के जैसी कितनी भी हवा जाए कुछ नहीं होगा नहीं इस समाधि में सजगता है सहजता है संपूर्णता है सभी प्रकार के अनुभव हो रहे है लेकिन किसी भी अनुभूति में अनुभव कर्ता पैदा नहीं हो रहा है निर्वात स्थित दीपशिखा सम कितना सुंदर शब्द है देखो। तो इसको कहते अभिध्यान और उसके लिए क्या है सत्य ब्रह्मचर्य अहिंसा अपरिग्रह त्याग सन्यास शौच संतोष माया अ अमायावित्व आदि अनेक नियम यम नियम अनुगृहित एवं तो ये कौन कर सकता है जिसने अपने जीवन में यम नियम का पालन किया है यम माने अहिंसा सत्य अस्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य नियम माने शौच संतोष प्रणिधानानि सभी सभी का सभी जिसने जीवन में अभ्यास किया है अमायावित्व झूठ मूठ का नहीं बैठे मेडिटेशन करने के लिए सामने टॉवल रख करके और उसके पश्चात उस पर पत्थर रख दिए और गंगा जी के किनारे बैठे देख रहे कितना पड़ा और फिर वर्ण कर लिया आखे फिर देख लिया कम नोट पड़ी तो उस पर पत्थर रख दिया फिर भी भी। ये नाटक का अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है तो अमायावित्व इस प्रकार से अनिग्रहित जिसने इसको अपनी जीवन में उतारा है एवं यवजीव्रत धारण कथम वावलोक अनेके ज्ञान ज्ञानकर्म भी जितेव्या लोकाषंती तेषु तेन ओंकार कथम स लोक जयती ज्ञान और कर्म के ये साथ साथ करने से भिन्न भिन्न लोक है लेकिन यह जो ओंकार की उपासना ध्यान करता है उसको क्या प्राप्त होता है ये उस विद्यार्थी का प्रश्न है अब देखो ये यहाँ बहुत ही सुंदर विषय प्रतिपादित किया गया है लेकिन ठीक से समझो तो अच्छा है नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा तस्म सहोवा च एतद वही सत्य काम परम चापरम च ब्रह्म यद तद तस्मा विद्वान एतेने व्यतने न एक वनवेती सत्य काम सुनो परम अपरम ब्रह्म यद ओंकार अब ध्यान से सुनना ओंकार में तीन शब्द आते हैं अ, उ और म इसको ऐसा समझो आपके सामने ये कैमरा है अब आपको मुझे समझाना हो तो मैं क्या करूंगा यहां से एक एरो निकाल करके एक बॉक्स में लिखूंगा कैमरा। दूसरा जो डंडा है यहां से एक एरो निकाल कर लिख दूंगा डंडा और नीचे का जो है ट्राईपॉड यहां से एरो निकाल कर लिख दूंगा ये ट्राईपॉड हो गया ना ये हो गई वस्तु उस वस्तु को लिखाने के लिए नाम बच्चों को पढ़ाते हैं ना स्कूल में ऐसे ही बड़ों को भी ऐसे ही पढ़ाते हैं। एक बच्चे को स्कूल में पढ़ाया मनुष्य के शरीर के बारे में घर में आया मम्मी मम्मी पता है हमको क्या पढ़ाया उन्हें क्या बेटा क्या पढ़ा है मनुष्य का शरीर क्या होता है अच्छा तुम बताओ वो अपनी माँ की परीक्षा लेना चाहता है अब उसकी माँ डॉक्टर नहीं अब वो डॉक्टर ही बोलने लग के देखो इसमें फिजियोलॉजिकल सिस्टम होती है एनाटॉमिकल सिस्टम होती है मस्कुलर सिस्टम होती है <laughs> तुमको कुछ नहीं आता <laughs> कुछ नहीं आता पापा ठीक ही कहते कि तुमको कुछ नहीं आता फिर बेटा तुम बताओ देखो इसको कहते हेड तुमने बताया इसको कहते ट्रंक इसको कहते लिम्स माने ये हो गई अभिधेय वस्तु इस वस्तु के पुर्जों के नाम हो गए अभिधान हो गया अपना जो जीवन है इसमें तीन अंग है जागृत स्वप्न सुषुप्ति जागृत को लखाने के लिए अ अवप्न को लखाने के लिए ऊ और सुप्ति को लखाने के लिए म। देखो तब हमने अपने जीवन को पूरा समझा है यदि कोई ये समझे आदमी माने केवल सर तो राहु होगा वो आदमी नहीं होगा देखो या आदमी माने केवल मध्य प्रदेश तो वो पेटू होगा आदमी नहीं होगा देखो संतो तो आदमी कोई जैसे हम पूरा देखना चाहते हैं इसी प्रकार से अपने जीवन के ये तीन अंग है जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति जागृत को अस लखाते हैं स्वप्न को से लखाते हैं और सुषिप्ती को म से लखाते हैं और इन तीनों के जो परे है वो परमात्मा है इसीलिए यहां कहते हैं कि तस्मय हो होवाच ये तदमयी सत्य कामा परम च अपरम ब्रह्म तो परम ब्रह्म क्या है जो ये तीन का आधार होते हुए भी तीन के परे है आदमी कौन है जो पुत्र भी है पति भी है पिता भी है और इनके परे भी है देहात्म भाव की प्रधानता से जागृत अवस्था मन की प्रधानता से स्वप्नावस्था इन दोनों के अभाव की प्रधानता से सुषुप्ति अवस्था देखो और ये तीनों अवस्था को जो आधार देता है प्रकाश देता है वो परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि सत्यकाम परम च अपरम ब्रह्म यद ओंकार इस ओंकार के द्वारा इस जगत में और इस जगत के परे भी जाने का आलम्बन होता है तस्मात विद्वान ए तेन एवं आयतने न एक तरम अन्वेती इतरम अन्वेती इसीलिए इसी एक ओंकार का आलम्बन लेकर के हम इस दुनिया में भी अच्छी तरह से रह सकते हैं और इस दुनिया के परे भी जा सकते हैं ये दुराग्रह ना करें कि हर एक आदमी को वही करना है जो जहां बैठा है वो उसके लिए ठीक है इसीलिए चाहे आप इसकी उपासना करके अपना इस दुनिया में भला कर लो या इस दुनिया के परे चले जाओ एतद् ब्रह्म वही परम चा ब्रह्म परम सत्यम अक्षरम पुरुषाख्यम अपरम च प्राणाख्यम यदोंकारत यद ओंकार ते ओंकार प्रतिकवात तो कहते हैं परमात्मा भी ओम है जीवात्मा भी ओम है क्योंकि परमात्मा जीवात्मा अलग नहीं है जीव ब्रह्म ही बना प रहा जैसे आदमी और पति दोनों आदमी ही है ऐसे नहीं कि पति होने के बाद आदमी आदमी नहीं रहता आदमी रहता है लेकिन दिखा नहीं सकता तो ओंकार जो निर्गुण निराकार ओंकार है इसको सब लोग पकड़ नहीं सकते फिर उसको पकड़ने के लिए विष्णु कृष्ण राम शिव जी इनके प्रतिमा का आधार लेकर के व्यक्ति फिर अपने मन को उसमें लगा सकता है भक्ति के आवेश से देखो मनुष्य का मन ध्यान से सुनना बिना आकार के जिंदा नहीं रह सकता एक मनुष्य का मन बिना शब्दों से जिंदा नहीं रह सकता इसीलिए कई लोग जब ध्यान के लिए बैठते हैं थोड़ी शांति हो गई फिर उनके नींद के ऐसे झटके आने शुरू हो जाते हमको एक ने पूछा था स्वामी जी कई लोग जब ध्यान करते हैं हम देखते हैं हमारे गुरु महाराज के पास जाते हैं हजारों लोग बैठते ध्यान में और मेरी तो आंखें बंद होती नहीं कहते बंद करो होती नहीं क्या करूं तो मैं देखते रहता हूं तो कोई कोई ऐसा ऐसा करता है बीच में कोई ऐसा करता है ये क्या है हमने कहा इसको कहते झटका मेडिटेशन जहाँ मन शांत हो गया जहाँ मन को नाम रूप से हटा दिया मन अपने आप में डिजोल्व हो जाता है देखो जैसे बर्फ और पानी दोनों एक ही है नाम रूप दे दिया उसको बर्फ किया नाम रूप हटा दो पानी है देखो पानी का कोई व्यक्तित्व नहीं है बर्फ का अपना व्यक्तित्व है आप अपने फ्रिज में से और ट्रे में से बर्फ के टुकड़े निकालो और उसको एक गिलास में डालो जार में तो हरेक बर्फ का टुकड़ा अपना व्यक्तित्व दिखाता है और एक घंटे भर छोड़ दो उसको सबके सब जब घुल जाते हैं तब तो शांत है देखो इसी प्रकार से जब तक के देहात्म भाव है तब तक हम बर्फ के टुकड़े गहरी नींद में पहले ट्रेनों में हम जाते थे तो वहां का हमारा अनुभव है थ्री टायर के या जनरल कंपार्टमेंट में बैठो तो भारत की जनता झगड़ा शुरू करेगी टिकट खरीदा है क्या तुम्हारे बाप की ट्रेन है क्या तुम कौन होते पीछने वाले झगड़े शुरू हो गए और अपनी ट्रेन जो है भारतीय रेल उसको कोई नमे द्वेश निया वो अपनी धर धर खट खट, खट, खट खट चली जाती है गर्मी के दिन है और धीरे धीरे डब्बे खुलते हैं पेट भर जाता है और फिर नींद आने लग जाती है नींद आने के बाद फिर हमारे पैर किसी के गोद में गए कोई ऑब्जेक्शन नहीं किसी का हाथ हमारे जेब में गया कोई ऑब्जेक्शन नहीं सभी के सभी भेद एकदम गायब हो गए देखो तो हम लोग बर्फ के टुकड़े बने हुए थे पिघल जाओ पिघलने की प्रक्रिया को भक्ति कहते हैं और भाप से उड़ जाने की प्रक्रिया को ज्ञान कहते हैं, किसी भी प्रकार से रहो अच्छा महाराज तो शास्त्र प्रामाण्य तथा अपरम च ब्रह्म तस्मा च अपरम ब्रह्म यद ओंकारे उपचर्यते तस्मात इसीलिए विद्वान एते ने साधने न, ने एक परम अपरम वा ओंकार परम साधन इसीलिए चाहे आप इस ओंकार को सगुण साकार की उपासना के लिए लगाओ और अपने आप को परमात्मा में मिला दो या इसके निर्गुण निराकार का ध्यान करके अपने स्वरूप को पहचानो दोनों का अर्थ एक ही है यह ओंकार के उपासना का मार्ग बताया अब आगे बताते हैं एकमात्रम अभिसंपद्यते जगत मनुष्य लोक उपन सपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धा ध्यान से सुनना ये ओंकार की जो तीन मात्रा है एक मात्रा दूसरी मात्रा उ तीसरी मात्रा म तो जो व्यक्ति केवल अ मात्रा की साधना करता है जो व्यक्ति अ और उ दो मात्रा की साधना करता है और जो व्यक्ति अ उ और म तीन मात्रा की साधना करता है उनको उसके अनुसार तीन भिन्न भिन्न लोग प्राप्त हो जाते हैं। <coughs> पहली बात कहते हैं सहाय यद्यपि ओंकार से सकल मात्रा विशेष विशेषज्ञ नवती कोई कोई ऐसे हैं कि ये तीनों मात्रा माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति इसका पूर्ण विचार करने के लिए सक्षम नहीं है उनके लिए जागृत अवस्था का जगत है वही मात्र सत्य है उसके आगे कुछ है ही नहीं देखो महाराज जितने भी ऑटोबायोग्राफी लिखने वाले होते हैं ना अपनी ऑटोबायोग्राफी केवल जागृत पुरुष की ही लिखते है सपना नहीं था क्या सपनों को क्यों नहीं लाया ऑटोबायोग्राफी में कोई स्वप्न पुरुष की ऑटोबायोग्राफी लिखता है कारण क्या है हर एक सपने में स्वप्न पुरुष भिन्न होता है इसी प्रकार से ध्यान से सुनना इसी प्रकार से हर एक जागृत अवस्था में जागृत पुरुष भिन्न होता है जिस दिन ये डाइजेस्ट कर लोगे ना देखो क्या आनंद है जीवन का कभी हम ये बात करते हैं क्या आ, सपने में यह पिछले बार जो मैंने सपना देखा था ना उसमें मैं राजा बना था पता नहीं इसमें भिखारी क्यों बना हुए क्योंकि पिछला सपना पुरुष और यह सपना पुरुष इनका कोई संबंध नहीं एग्जैक्टली उसी प्रकार से कल का जागृत पुरुष और आज का जागृत पुरुष इनका कोई संबंध नहीं संबंध एक भ्रांति है एक प्रतीति है जैसे ये आ, माला ले लो हार ले लो इस हार को हम वर्णन करेंगे बहुत सुंदर है लंबा चौड़ा है हल्का है भारी है गीला है सूखा है सुगंधित है असुगंधित है, सब कुछ करा और फिर हमने इसका जो धागा है इस धागे को हमने तोड़ दिया तोड़ने के पश्चात इसके एक एक फूल हमने निकालना शुरू कर दिए सबके सब फूल यहां है धागा यहां है और आपको पूछा भाई ये माला हार कहा गया कहीं तब जाता ना जब हो इसी प्रकार से कल का जागृत पुरुष परसों का जागृत पुरुष ये जितने जागृत पुरुष है ये फूलों के जैसे दे आर ऑल फूल्स और इन सभी फूलों को चैतन्य के एक धागे ने पिरोया है और एक प्रती निर्माण हो गई जब मैं छोटा था जब मैं जवान था महाराज आप जो के त्यों हो ये जन्म बचपन जवानी ये देह का है देखो ये समझना बड़ा कठिन होता है क्योंकि देह के साथ इतने बंदे हुए एक बार देहरादून में एक किसी न्यूज़पेपर की इंटरव्यू लेने वाली एक जर्नलिस्ट मेरे पास आई स्वामी जी आपका मुझे इंटरव्यू लेना है ये आपके लिए प्रश्न है आप तैयार करके रखिए मैं कल आऊंगी हमने कहा मैं दूसरे बाल नहीं बोलता एक शब्द पर हटाओ इसको अभी शुरू हो जाओ अभी आप तैयार है तुम तैयार हो गया देखो पहले बोले हाँ शुरू हो गए प्रश्न इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई हो बोले एक आद प्रश्न का ठीक उत्तर दोगे क्या हमने कहा जैसे प्रश्न वैसे उत्तर बोले आखिरी प्रश्न ना ठीक है पूछो आप जब इस दुनिया से जाओगे तो पीछे आपकी क्या यादगार छोड़ के जाओगे उसने अंग्रेजों में पूछा था वॉट काइंड ऑफ फुटप्रिंट यू लीव इन दिस वर्ल्ड वेन यू लीव दिस वर्ल्ड तो मैंने कहा मेरे मरने से पहले तुम मरोगी इसीलिए तुमको मेरे फुटप्रिंट देखने का चांस नहीं मिलेगा घबरा गई नहीं नहीं महाराज आप ऐसा कैसे सच बता रहा हूं मैं देख लेना तुम मेरे मरने की खबर कभी नहीं सुनोगी मैं तुम्हारे मरने की खबर सुनूंगा घबरा गई महाराज जी जल्दी खत्म करिए अभी तो शुरू हो गया <laughs> फिर उसको मैंने कहा कि देखो जो कीचड़ में चलते हैं उनके फुटप्रिंट्स होते हैं आकाश में उड़ने वाले पक्षी के कई फुटप्रिंट नहीं होते जो देहात्म भाव से जीते हैं, उनके फुटप्रिंट्स होते ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए डम्बो उस ऑटोबायोग्राफी को पब्लिश करने वाले के सिवा कोई नहीं दिखता उसमें क्या रखा है कितने आके चले गए आपके राम की अयोध्या कहा है आपके कृष्ण की द्वारका कहा है देखो रोमन सिविलाइजेशन ग्रीक सिविलाइजेशन इस दुनिया के काल चक्र में हमारे लिए जैसे मच्छर का जीवन होता है एक क्षण के लिए कितने मच्छर आके मर के चले गए इसी प्रकार से प्रभु की इस अनंत दुनिया में ऑटोबायोग्राफी इससे बड़ा जो कुछ हो सकता है उसी में फसे है इसलिए यहां स्पष्ट कहते हैं कि जो इस प्रकार से जानता तो है लेकिन ठीक से समझता नहीं तो एतद एक वैगुण्या ओंकार शाह कर्म जानो भय भ्रष्ट न दुर्गति गच्छति यद्यपि एकमात्र तत्र किशेषज्ञ एक एव कल अभिध्याय एकमात्र विशिष्ट ओंकार अने संवेदि तूर्ण क्षिप्रमे जगत पृथिव्या अभी पर यह निकला कि जो केवल जागृत अवस्था को ही सत्य मान करके ध्यान से सुना जागृत अवस्था में क्वालिटी लाइफ जीता है एक अच्छे नागरिक का जीवन जीता है तो इस जगत में उसका नाम होगा लोग उसका आदर करेंगे यह एक मात्रा जो है ओंकार की उसमें वो लगा है उसको अभी स्वप्न सुसुप्पति परमात्मा से कोई लेना देना नहीं वो केवल धार्मिक जीवन जी रहा है ऐसा जो व्यक्ति है वो धर्म प्रधान होता है धर्म प्रधान होना माने पाप नहीं करना पुण्य करना लोगों का भला करना किसी को गाली मत देना बड़ों का सम्मान करना यह ओंकार की एक मात्रा का ध्यान करने से यह उस जीवन में प्राप्त होता है उससे क्या होगा किम देन किम उसी शिविर क्या हो गया मनुष्यलोकम अनेकानी ही जन्म जगत्याम संभवंति ये जगत में तो अनेक प्रकार की योनियां है लेकिन तत्रतम साधकम जगत्या मनुष्यलोकम वर्च उपनयनता उप निगमयती तो ये जो रुचा है रुचा माने ऋग्वेद के मंत्र ये ऋग्वेद के मंत्र जो है ऋग्वेद कर्मकांड कांड प्रधान है यजुर्वेद ध्यान प्रधान है सूक्ष्म या मन प्रधान है और सामवेद जो आनंद प्रधान है इसीलिए होता है तो जो व्यक्ति केवल इस अमात्रा की माने रुचाओं की उपासना करता है ऋग्वेद रूपा ही ओंकार से प्रथम एकमात्र तो केवल इस जगत में रह करके ऋग्वेद के सिद्धांत के अनुसार इस जगत में अच्छा जीवन जीता है उसका जीवन केवल आधी भौतिक क्षेत्र में ही रहता है वो ना तो आधी दैविक में प्रवेश कर रहा है ना तो अध्यात्म में प्रवेश कर रहा है तनुष्य मनुष्य जन्मनि द्विजाग्रह सन तपसा ब्रह्मचरियण श्रद्धा संपन्न और फिर ऐसा इस मनुष्य जन्म में फिर प्राप्त होने के बाद वहाँ अच्छे घरों में पैदा होता है और वहाँ तपस्या ब्रह्मचर्य श्रद्धा इत्यादि से पूर्ण हो करके विभूति अनुभवती फिर उसको अपने जीवन का जो सौंदर्य है श्रेष्ठता है ऐश्वर्य है उसका वो अनुभव करता है योग भ्रष्टा लेकिन यदि उसने इसका ठीक से पालन नहीं किया तो वो योग भ्रष्ट हो जाता है और फिर फिर वो उसकी दुर्गति होगी लेकिन यह जो ओंकार की अमात्रा की साधना करता है वो इस जगत में अच्छा जीता है कहने का तात्पर्य एक लाइन में जो अच्छा धार्मिक जीवन जीता है वह इस जगत में जो कुछ अपूरा रहा इत्यादि उसको पूरा करने के लिए फिर मनुष्य योनि में ही आता है फिर उसको नीचे योनि में जाने की आवश्यकता नहीं लेकिन जो योग भ्रष्ट है योग भ्रष्ट है माने सब कुछ अच्छा है लेकिन जैसे अजामिल की कथा आती है अजामिल बहुत बढ़िया था लेकिन सडनली किसी कारण से वह भ्रष्ट हो गया तो फिर वह निम्न योनि में जाएगा इसी प्रकार से यह जो आकार की ओम की एक मात्रा का अभिध्यान करता है वो इस संसार में अच्छा जीता है तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसको यह उपलब्धि हो सकती है अथ यदि द्विमात्र मनसी संप्यते सह अंतरिक्षम यजु भी उन्नीयते सोमलोकम सोमलोके विभूति अनुभूय पुनरावर्तते और जो दो मात्रा की उपासना करता है माने अ और उ तो ये दूसरी मात्रा जो है वो यजुर्वेद की मात्रा है तो यजुर्मंत्रों के द्वारा वो सोम लोक माने चंद्र लोक में प्रवेश करता है और वहां क्या कहते हैं विभूतिम अनुभूय माने वो अब स्वर्ग में चला गया वहां के जितने आनंद है भोग है उसका पूरा भोग कर लिया और फिर इस मनुष्य लोक में फिर वापस आ जाता है दो बातें हो गई धर्म का जीवन जीने वाला मरने के बाद फिर इसी मनुष्य लोक में फिर पैदा हो जाता है ये जो दो मात्रा की उपासना करने वाला है ये उस मात्रा की उपासना के बल से स्वर्ग लोक में गया और वहां जितने भोग उसके अनुसार हो गए वो भोग भोग करके फिर इस दुनिया में वापस आएगा देखो एक आपको छोटी सी कथा बताते हैं एक अम्मा बूढ़ी उसको पोता हुआ और वो पोता इतना चिपका रहता था अपनी दादी माँ से एक मिनट छोड़ने को तैयार नहीं नहाएगा दादी माँ के हाथ से खाना खाएगा उसी के हाथ से दूध पिएगा उसी के हाथ से हर जगह दादी के सिवा कुछ करने को तैयारी नहीं वो अब ठीक है जब छह महीने का साल भर का है लेकिन वो बच्चा एक नहीं दो नहीं छह सात साल का हो गया दादी के सिवा कुछ नहीं यहां तक के कि वो दादी ने कौन सी साड़ी पहननी है किसके साथ बात करनी है उसके साथ बात मत करो दादी चलो वो आदमी ठीक नहीं है छोटा सा छह सात साल का लड़का और ये दादी इतनी परेशान हो गई क्या हो गया इस बच्चे को इधर मत जाओ उधर मत जाओ फिर वो किसी पंडित जी के पास गए उन्होंने सब पत्रिका पत्रिका देखी और बोले देखो जी ये आपके पति हैं और यही इस घर में पुत्र के रूप में पैदा होके आए है इसीलिए ये अभी आपको छोड़ेंगे नहीं तो उन, उनका आपने श्राद्ध कर्मों कुछ ठीक से नहीं किया होगा इसीलिए भटक रहे ध्यान से सुनना जहां हम आसक्त होते हैं वहीं फिर पैदा हो जाते हैं देखो हमको इससे निकल जाना है तो फिर दो मंत्रों दो औ और उ मात्रा की उपासना करी तो स्वर्ग लोक में गए वहां भूख भाग लिया दुनिया का सब भूल गए भागवत में एक कथा आती है एक राजा था सौ पत्निया फिर भी बच्चा नहीं हुआ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके पश्चात वो राजा गया बाबा जी के पास बाबा जी बच्चा दो बच्चा नहीं होता तो बाबा जी बच्चे होते है तो बाबा जी हर जगह बाबा जी फिट है तो कहा देखो एक छोड़ो अगले सात जन्म में बच्चा नहीं होगा तुमको बोले नहीं नई नहीं ऐसा मत दो मुझे बच्चा चाहिए तो ठीक है तेरे है, अभी बच्चा नहीं है इसलिए तू दुखी है बाद में बच्चा है इसलिए दुखी होगा दुखी होना कॉमन रहेगा उसको एक फल दे दिया बच्चा हो गया जिस रानी को बच्चा हुआ बाकी की जो नाइनटी नाइन थी वो कितनी जेलस होगी एक स्त्री जब जेलस होती है तो कितना तूफान खड़ी कर देती है एक कई कई ने कितना तूफान खड़ा कर दिया इसकी 99 नाइन कई कई हो गई तो उन्होंने क्या किया उसकी जो आया थी उसको कुछ पैसा घुस खिला करके उस बच्चे को जहर देकर मरवा डाला और फिर राजा और वो रानी रो रहे भागवत की कथा है और उसके बाद वो वहां से हिंदी सिनेमा के लिए नारद जी और ऋषि आ जाते पता नहीं कहां से टपकते आ गए आने के बाद कहते देखो राजा तुमको कहा था मैंने कि तुम दुखी रहोगे पुत्र हो या ना हो बोले मुझे उपदेश नहीं चाहिए मेरे पुत्र को जिंदा करो तो नारद जी कहते मैं उसको बुलाता हूं मेरी योग शक्ति से उस जीव को बुलाते हैं हे जीव देह में प्रवेश करो राज्य भोगो तुम्हारे माँ बाप देखो कितनी दुखी है जीव गीता कहते वहां जीव कहता है कौन से माँ बाप हर जन्म में फ्रेश पेयर ऑफ माए बाप जैसे हर विंटर में नए पेयर ऑफ सॉक्स उसी प्रकार से हर जन्म में मुझे नए नए माँ बाप मिले अब किसके किसके लिए दुखा हूं मैं अब वो नहीं समझते तो उनको दुखी होने मुझे कुछ लेना देना नहीं है तब जाकर के उस राजा के मन में वैराग्य प्रकट हो जाता है देखो महाराज ये दुनिया में फंसो मत ज्यादा कहीं जितना काम है उतना करो और निकल जाओ ये तो संसार में फंसोगे तो स सौमनो के विभूतिर अनुभूय पुनरावर्तते और इस प्रकार से द्वि विशिष्ट ओंकार अभ्यायत स्वप्नत्मक मनसी मननीय यजुर्मे सोम दैवत, सोम दैवधते एकग्रतया आत्म भाव गए सपन्ना मृत अंतरक्षम अतरक्षाधारम द्वितीय मतूप मतारूप यजुभ उन्नीयते सोमलोक सौम्यम जन्म प्रापय यजुंशिथ जिन्होंने इस प्रकार की साधना कर ये दो मात्रा के ओंकार की तो वो जन्म में जो भी अच्छा किया कुछ किया लेकिन उनका ध्यान परमात्मा के तरफ रहता है तो वो इस जगह से जा करके स्वर्ग में जाएंगे भोगेंगे फिर वापस आएंगे तो पहले का मृत्यु लोक से निकला फिर मृत्यु लोक में वापस दूसरा मृत्युलोक से निकला स्वर्ग में गया वहां के भोग भोग लिए फिर वापस अब जो तीन मात्रा का उपासक है पुनः एक त्रि ओमति एवं अक्षरेणा परम पुरुष अभिध्या स तेजसी सूर्य संपन्न अब जो ओ उ, और म तीनों मात्राओं को लेकर के जब वो ध्यान करता है तो सूर्यलोक में सूर्य सूर्य तेजसी सूर्य संपन्न तो पृथ्वीलोक सोमलोक चंद्रलोक और सूर्यलोक वो सूर्य लोक में प्राप्त हो जाता है कैसे यथा पादोदर त्वचा विनिर्मुचते एवं हे सब पापान पापम न सन साम उन्नीयते ब्रह्म तो जैसे सांप अपनी केचुली से निकल जाता है इसी प्रकार से यह जो परमात्मा जो अपने को जीव समझ रहा था तो ये जीव भाव की जो केचुली है उसी से निकल करके ब्रह्म में एक हो जाता है कितना सुंदर उदाहरण है देखो देखा अब उसको ना तो इस दुनिया से कुछ लेना देना है ना दुनिया का भला बुरा करना है एक अमेवा द्वितीय तो देहात्म भाव का त्याग हो गया जीवात्म भाव का त्याग हो गया साम उन्नीयते ब्रह्मलोक सामलोक के साम मंत्र के द्वारा ब्रह्मलोक में जाते हैं और कहा एक जीव जीव घनात परम पुरुष एम पुरुषम ईक्षते फिर सभी के सभी जीव जहाँ इकट्ठे होते हैं प्रलय काल में उसको सूत्रात्मा कहते हैं हिरण्यगर्भ कहते हैं या कॉमन भाषा में भगवान कहते हैं तो वहां जाकर के पुरुष एम पुरुष हम ईक्ष वहा जाकर के वो अपने स्वरूप को पहचानता है कि मैं कौन हूं अब मैं ना तो जीव हूं ना तो इस देह में रहने वाला देह को सत्य मानने वाला देही हूं इस प्रकार से यह अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है तो इस प्रकार से ये तीन मात्राओं की साधना करने वाला यह साधक अपने स्वरूप में प्राप्त हो जाता है इसके एक दो सूक्ष्म पहलू और बचे हैं उसको हम कर लेंगे ओम ओ पूर्ण पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णापूर्ण मुदचते पूर्णस्णमाय पूर्णा पूर्णा शांति शांति शांतिशातिशाति हरि ओम, ओम श्रीगुरुभ्यो नम ही ओम